नमस्कार आप सुनडा रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से बात करते हैं उनके कुछ खास अनुभव भी सुनते हैं तो आज के इस शो में हमारे साथ शिव कुमार गुनौरे हैं जो महाराष्ट्र से पधारे हुए हैं इंदौर से तो आइए उनसे बात करते हैं और वैसे वो फिल्मों के डायरेक्शन देते हैं बच्चों को सिखाते भी हैं काफ़ी अच्छा मल्टी टैलेंट उनके पास है तो उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में शिव कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव कुमार जी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि मेरी और आपकी पहली मुलाकात हैं और हमारे जो रेडियो लिसनर हैं इस वक्त जो आपको सुन रहे हैं वो भी पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएँ हाँ जी मेरा नाम शिव कुमार है मैं महाराष्ट्र से आया हूँ और महाराष्ट्र में मैं फिल्म में एक्टिंग करता हूँ और डायरेक्शन भी करता हूँ राइटिंग भी करता हूँ और बच्चों को फिल्म का ट्रेनिंग भी देता हूँ अभी आप मुझे हमारे इंदापुर के कोई भाई लोग हैं कि ओम शांति में ये संस्था में काम कर रहे हैं और उसने मुझे पूछा कि आप यहाँ आते हैं क्या हमारे साथ माउंट आबू माउंट आबू में हम हम चल रहे हैं हमारे साथ चलो और ये हमारे वो शिंदे भाई हैं शिंदे भाई ने हम हमें फ़ोन किया और मैं उसके साथ आया आने के बाद मुझे यहाँ अच्छा, इतना अच्छा लगा कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ यहाँ के आगे मैं पूरा काम इसके लिए ही करूँ समाज, <laughs> समाज के हित के लिए ही करूँ समाज के हित के लिए सोशल हाँ। वर्क आप करना हाँ। चाहते हैं बहुत ही अच्छी बात है शिव जी बहुत ही अच्छा लग रहा है एक भावना युक्त हो गए हैं एक अच्छी जगह पे आते हैं तो हमें एक अच्छा प्रेरणा मिलता है खुशी होती है हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं तो वही चीज़ आपके साथ हो रहा है तो वही आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने कौन कौन से फिल्मों में काम किया और कौन से फिल्मों के लिए डायरेक्शन दिया उसके कुछ एक्सपीरियंस जरूर सुनाए हाँ मैं इंदापुर वो जो मेरा तालुका है नहीं, नहीं। उसमें अगोती गांव है मेरा जी उस गांव में मैं उस गांव में मैं कोई नहीं था नहीं। मैं जानवर रखने का काम कर रहा था हाँ। हमारी नदियां हैं उसके किनारे में जानवर रखने का काम कर रहा था और ये जानवर रखते रखते बाँसुरियाँ बजाता था और कोई गाना गाता था और हमारे खेती में काम करने वाले हमारे भाई बहन हमारे लोग वो कहते थे कि अरे आपका आवाज़ अच्छा है आप फिल्म में काम क्यों नहीं करते आप हाँ। एक्टिंग अच्छे कर रहे हैं फिल्म में काम नहीं कर, क्यों क्यों नहीं कर सकते तो मुझे कोई पता नहीं था कहाँ फिल्म होती है कहाँ कैसी डायरेक्ट कैसी होती है, और आव, है? उसका ठिकान क्या है मुझे कोई मालूम नहीं था हाँ, हाँ, हाँ। और यहाँ से लोग जो मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि आप जा सकते हैं तो मैंने मेरे पिताजी को पूछा कि मैं फिल्म में काम करना चाहता हूँ हर लोग कहते हैं कि अच्छा आवाज़ है अच्छे एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन पिताजी मुझे बोले कि अरे अपना ये काम नहीं है मेरे पिताजी गरीब थे उसके पास पैसा नहीं था और वो घबरा गए मैंने वो उस, उसको पूछा तो वो घबरा गए वो <laughs> बोले अरे ये क्या बोल रहे फिल्म में काम करने का आपका काम नहीं उसका उसका लगता था कि वो दूसरी कोई आदमी होती है कि आपका ये काम का ये है। काम नहीं। और ये मैंने उसे समझाया लेकिन नहीं वो बोले नहीं चलेगा नहीं शाला पढ़ाई करो नहीं तो जानवर रखो आप कोई इतने यहाँ ही रह के संसार करो लेकिन ये मेरा मन नहीं करता कि कुछ ना कुछ करना चाहिए तो मैंने उसे आखरी पूछा कि मुझे जाने दीजिए नहीं तो मुझे जाने दीजिए नहीं तो मैं वो जाएगा फिर वापस नहीं आएगा मैं पिताजी को बोला कि मैं जाएगा मुझे जाने दीजिए नहीं तो मैं चुपचाप जाएगा फिर वापस नहीं आएगा पिताजी पिताजी को लगा कि अरे बच्चा आपका है वो जाएगा तो कैसा है कि नहीं वो, वो माँ बाप का प्यार होता है ना वो जाग उठा और मेरे बड़े भाई को बोला कि उसे जाने दीजिए करने दीजिए कुछ करना है वो सिर्फ ध्यान रख तो मैं जानवर के पीछे ही एक कागज और पेन लेके जाता था और कोई एक स्टोरी लिखी मैंने इसका नाम तुम्हें सरकारी हमी शेत करी मराठी फिल्म और ये लिखी और हमारे शहर है इंदापुर इंदापुर में आए और कोई डॉक्टर लोग है कोई हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो उसके, उसे मैंने पूछा कि मैं इसका एक फिल्म बनाना चाहता हूँ उसके पहले मैंने एक हुआ पुडारी इस नाम की ऑडियो कैशट बनाई थी और आवाज़ मेरा था वो ऑडियो कैशट सब लोगों ने सुनी थी और बोले कि कैशट इतनी अच्छी निकाली है उस लड़के ने तो पिक्चर भी अच्छा निकालेगा तो लोगों ने मुझे साथ देने को तैयार हुआ और बोले चलेगा हम हाया आपके पीछे करो फिल्म करो इंदापुर में पहली फिल्म हो जाएगी इंदापुर में कोई फिल्म को, कैसी फिल्म बनाते हैं कैसी फिल्म तैयार होती है शूट कैसा होता है ये इंदापुर के लोगों को कोई कोई को, हाँ। मालूम नहीं था ये सब आ, सीधे साधे लोग होते हैं और मुझे आ, उसने प्रोत्साहित किया और मैंने काम को शुरू किया पहले फिल्म मैंने आ, दो हर्षोधन पाटिल आए थे फिल्म के उद्घाटन के लिए और कुलदीप पवार महाराष्ट्र में बड़े अभिनेता थे वो कुलदीप पवार उसने भी मेरे फिल्म में काम करने के लिए आए और निशा पुरोड़कर वो महाराष्ट्र की एक अभिनेत्री है बड़ी वो आई थी और उससे पहले मेरे हवा पुटरी कैशेट मैंने जो बनाई थी उस कैसेट के प्रकाशन के लिए न्यूलू फूले आए थे और वहाँ थोड़ा सा इंदापुर में मेरा नाम हुआ था और फिल्म में लोगों ने भी मेरे मुझे साथ देने के लिए पीछा है मेरे और वो शूट शुरू होया गया शूट शुरू होने के बाद लोगों के लगने लगा कि अरे अभी इंदापुर में फिल्म होगी और इंदापुर की फिल्म होगी और मैं भी ऐ, ऐ, ऐसा ही कहता था कि ये फिल्म शिव कुमार गनौरी की नहीं तो इंदापुर की फिल्म है और ये सुनकर लोग आए मुझे उस, उसने सपोर्ट किया हर्षोर्धन पाटिल ने भी सपोर्ट किया यानी मेरी फिल्म 2010 में रिलीज हुई और महाराष्ट्र सरकार ने भी उसका आ, क्या है अनुदान दिया और आ, बोले ये फिल्म अच्छी है और अभी उस फिल्म ये फिल्म महाराष्ट्र की एक आ, ये होता है कि दर्जेदार फिल्म दर्जेदार फिल्म की जो यादी होती है उसमें मेरे पिक्चर का नाम है इस फिल्म का तुम ही सरकारी अमी शेतकारी शेतकी जो अनुभव लेते हैं कुछ उसका जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो मैंने देखा है वो आत्महत्या करते हैं सुसाइड करते हैं सुसाइड मत करो ये मैंने संदेश दिया है उस फिल्म में दूसरी फिल्म मैंने निकाली फिर कसकाय मामा बराय का जो आ, आ, कुमार लोग होते हैं जो हमारे भाई होते हैं उससे वो जो शीत खेती करते हैं ना तो खेती करते हैं इसके वास्ते उसे शादी करने के लिए लड़कियां नहीं देते लोग अरे ये खेती खेती कर रहा है ओ क्यों कि हमारे देश का ये तो संदेश है हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने ये संदेश दिया जय जवान जय किसान हमारे देश के जवान आनी किसान ये दोनों तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इम्पोर्टेंट रोल हाँ तो और उसके लड़के को लड़की नहीं देती लोग <laughs> तो मुझे लगा कि इसमें इस बार भी आपको नई फिल्म बनाएंगे तो मैंने कसा का है मामा बराह का ये फिल्म मराठी फिल्म मैंने बनाई उसमें भी हर्षवर्धन पाटिल ने रोल किया है और मोहन जोशी मुंबई के बड़े स्टार। बड़े स्टार है और हिंदी पिक्चर मराठी पिक्चर नाटक इस सब में वो ड्रामा भी वो काम करते हैं और अभी अखिल भारतीय नाट्य परिषद के वो अध्यक्ष हैं उसने भी उसमें काम कर दिया कोई गायक लोग होते हैं ना सुरेश वाड़कर साधना सरगम वैशाली सामंत उत्तरा केरकर रविंद्र साठे सुदेश भोसले उसने भी मेरे फिल्म में गाना गाया है एक गाना मैंने भी गाया है मैंने मैं राइटिंग भी किया है शायरी किया है मैंने और ये सब होने के बाद जो कुछ मेरा नाम हुआ लोग मुझे मानने लगे हमारे भाई लोग सब एक दिन हमारे वो सालुम के सर है ना और उसकी उसके वो समरी बहन जी के मैडम वो उसने मेरे ऑफिस में आया और बोले कि आप ये आई हाँ, है आपका नाम भी शिव कुमार है आपके नाम में शिव है और ये शिव बाबा का ये सब परिवार है आप यहाँ आओ और यहाँ सी तरफ से आपकी कला दिखाओ तो मेरे इंदापुर में कोई पॉलिटिक्स लोग मेरे यहाँ आए और मुझे आ, कोई मिले तो बोले यहाँ इंदापुर में भी कोई नई नई लोग आते आता नई लड़के लड़कियाँ हैं पढ़, पढ़ शाला में पढ़ रहे हैं उसके लिए कुछ करो कि और दूसरी कोई ये हो, तैयार होगी आपके साथ तो मैंने इसके लिए स्कूल खोला हुआ अच्छा, अच्छा। सुप्रवाद फिल्म एकेडमी और उसमें भी कोई लड़का लड़कियाँ सीखते हैं और वो भी देखा हमारे बहन जी ने और बहन ने देखा कि ये भी लड़के यहाँ आपकी इस तरह से कला दिखाएंगे तो हमारे यहाँ हम ये फिल्म और डांस का भी ट्रेनिंग देते हैं आगे अब एक फिल्म अभी मैं बना रहा हूँ नाम है नौरा पंच बायको सरपंच नहीं। नहीं। हमारा महाराष्ट्र में मुझे यहाँ का मुझे मालूम नहीं है लेकिन हमारे महाराष्ट्र में एक भी गाँव नहीं मुझे दिखाया कि दिखाई दिया कि वहाँ आरक्षण नहीं तो भी औरत को आरक्षण नहीं तो उस गांव में औरत को सरपंच बनाया नहीं बनाया और क्यों नहीं बनाया मुझे नहीं। वो सवाल उठता है कि औरत भी अच्छी तरह से कारोबार कर सकती है ना देश चला सकती है गांव चला सकती है घर चला सकती है लेकिन उसे आरक्षण क्यों चाहिए क्षण के भी आप उसी सरपंच कर सकते हैं।, सकते हैं, लेकिन नहीं एक गांव नहीं ऐसा महाराष्ट्र <laughs> क्यों क्यों नहीं? क्यूं नहीं उसके लिए तो तो आरक्षण देना पड़ा, तो मेरी फिल्म का यही है तो सब्जेक्ट है कि महिला आरक्षण उसे बनाया आरक्षण में जो सरपंच हुई एक तो उसका पति उसे नहीं काम करने देता वो बोलता है वो सरपंच तो हो लेकिन आरक्षण हाँ आरक्षण के वास्ते हुई नहीं तो सरपंच में होना चाहिए था तो कारोबार मेरी हिसाब से करो मैं बोला तू कर साइन करने हो गई मुझे पूछो अरे क्यों उसी कारोबार क्यों करने नहीं देता तो वही यही सब्जेक्ट है मेरे फिल्म का नवरा पंच को सर चलिए बहुत ही अच्छी बात शिव कुमार जी आपने बताया कि किस तरह के फिल्में आपने बनाया और कैसे फिल्में बनाने का जो जुनून है वो कैसे आपको गाँव वालों के द्वारा दूसरे के कहने पर आपने उन चीज़ों को अपने अंदर पाया और उसके ऊपर काम किया और इसी तरह आप फिल्में बनाने लगे और कुछ फिल्में आपकी सफल भी हुई और आपका जो है दर्जेदार फिल्म जो है उसमें आपके फिल्म का नाम भी आया हुआ है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग सुन रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आपका जो पसंदीदा गीत है उसके बारे में बताइए और उसको गुनगुनाइए एक लाइन एक गाता रहे मेरा दिल हम्म गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है गाता रहे मेरा दिल रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल है कहीं भी ना ये रातें कहीं भी ना ये दिन कहीं भी रातें, कहीं भी ना ये दिन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 कहीं भी देना ये रातें, कहीं भी देना ये दिन हमरा ही मेरी बांह थामे चलना बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना प्यार हमें भी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 तो कहीं भी देना ये रातें, कहीं भी देना ये दिन राधा मुझे इसके लिए अच्छा लगता है कि ये इसमें कोई खुशी भरी है और मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी ने खुशी में जीना चाहिए <laughs> और गाता हर हर बार हर वक्त लोगों ने लोगों ने अच्छे तरह से गाना चाहिए खुशी में गाना चाहिए हर गाना कब आता है जब मन में आनंद होता है ना तभी गाना गाता है, है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है सुनाया भी और जाते जाते मैं कहूँगा राजस्थान के लोग आपको सुन रहे हैं जहाँ पर खास करके गुजरात और राजस्थान के लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे एक संदेश के तौर पे क्या बताना चाहेंगे आप हाँ ये आ, ये बताना चाहता हूँ मैं सबको जब जब मेरा कोई लेक्चर होता है कोई पूछते हैं तो मैं ये बताना चाहता है कि ये देश हमारा राष्ट्र कई साल हमारे राष्ट्र पर किसी ने राज्य किया ये आपत्ति फिर नहीं आनी चाहिए इसके लिए सजग सतर्क रहना चाहिए हर देश के नागरिक ने आदमी ने और सब पर सब देश में जो भाई बहन होते हैं शाला में प्रतिज्ञा बोलते हैं भारत मेरा देश है सभी भारतीय मेरे भाई बहन है वो सिर्फ शाला के स्कूल तक सीमित ना रहे हाँ सीमित ना रहे वो हाँ, हर अपने हर व्यवहार में भी ये ये चीजें ये चाहिए शिवकुमार कुमार जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि इस तरह से एक छोटा सा मैसेज जो है जिस तरह से स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं और प्रार्थना सभा में उसको बार बार दोहराते हैं रोज़ दोहराते हैं जैसे स्कूल पूरा हो जाता है फिर हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं और ये तो ऐसे हुआ कि वहाँ की चीज़ वहाँ और यहाँ हम अपने जीवन में इस तरह से तो वो चीज़ें ना हो क्योंकि ऐसा होने से हमारे जीवन में जो सुखद अनुभूति जिसको हम चाहते हैं जो देश का हमारा एक पहचान है उसको कहीं कही ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं या खोते जा रहे हैं तो वो चीज़ें ना हो इसलिए आपने बहुत अच्छा बात बताया बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और मैं आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को ये मैसेज बहुत ही अच्छी तरह से अपने जहन में रखें और इसको अपने जीवन में हमेशा याद रखते हुए आगे बढ़े और वैसे ही कार्य करें तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो जी, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आपको भी और और हमारे के सभी भाई-बहनों भाई को और ओम शान्ति। ओम शांति। शांति। तो चलिए दोस्तों आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए। है रेडियो मधुबन के साथ आप सुनाए रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फॉर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो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 तो कहीं भी देना ये रातें कहीं भी देना ये दिन